देवी भागवत प्रथम स्कंध ब्रह्मा जी बोले देवी मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न हैं माता तुम समस्त प्राणियों के अंतकरण में निवास करती हो भवानी तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई नहीं जानता मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करके प्रातः सायं और मध्यान्ह तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं माता प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं वह भी तुम्हारा ही रूप है अखिल जगत में तुम कृति, धृति कांति मति रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो तुम अखिल जगत की जननी हो मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो नींद ले रहे हैं यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या रही देवी वेदज्ञ पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते वेद भी तुम्हारे अखिल अभिप्राय से अनभिज्ञ ही रहता है क्योंकि इस वेद की उत्पत्ति भी तुम्हारी तुम्ही से हुई है फिर तुम्हारे रहस्य को कैसे जान सकता है तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है देवी यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारे स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं यदि वे स्वाहा न कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएँ इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली भी तुम्ही सिद्ध हुई देवी तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो वैसे ही अब इस देव शत्रु कैटव से भी मुझे बचाओ वर देने वाली देवी मैं मधु और कैटव को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत हो तुम्हारी शरण में आया हूँ महानुभावे इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते ऐसी मेरी समझ है क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जरवत पड़े हैं ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लो अथवा इन दानवराज मधु और कैटअप का स्वयं संघार करो इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो वही करो भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है अतः वे भी अपने पतिदेव श्रीहरी को नहीं जगा सकती जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई जिससे वे परवश की भांति सो गई हैं जगती ही नहीं देवी तुम संपूर्ण जगत की माता हो तभी मरोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारे परायण हो चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं वे भड़भागी जन धरातल पर धन्य हैं भगवती घी कांति कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियाँ तुम्हारे गुण हैं तुम दिव्य स्वरूपणी हो तुम्हारी शक्ति जो निद्रा है उसके अधीन होकर ये विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं तुम ही भगवती शक्ति हो अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है चराचर जगत तुम्ही में उत्पन्न है अपने ही बनाए हुए जगत प्रपंच में तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सुख का अनुभव कर रहा हो माता तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की ये समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं यह निश्चय है तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो भगवती मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा करो ये दानवकाल स्वरूप हैं इन्हें तुम बनाया ही क्यों अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया भवानी मैंने तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो फिर चराचर जगत को अपने में लीन भी कर लेती हो तुम मुझे पहले जगत स्रष्टा बना चुकी हो वही मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तो मेरी बड़ी अपकृति होगी